पुराण रुद्र संता सनत कुमार जी कहते हैं ब्रह्मा आदि देवताओं के वचन को सुनकर शरणागत भगवान विष्णु विष्णु और प्रेम पूर्वक बोले ने कहा अमरों शांत रहो घबराओ मत भयभीत न हो कोई उलट पलट नहीं होगा क्योंकि अभी प्रलय का समय नहीं आया है यह तेज तो दम्भ नामक दानव का है जो मेरा भक्त है और पुत्र की कामना से तप कर रहा है मैं उसे वरदान देकर शांत कर दूंगा मुनेत भी, भी वर प्रदान करने के लिए पुष्कर को चल पड़े जहाँ वह दम्भ नामक दानों तप कर रहा था वहां पहुंचकर श्रीहरि ने अपने मंत्र का जप करने वाले भक्त दम्भ को सांत्वना देते हुए मधुर वाली में कहा वर मांग तब विष्णु का उपरयुक्त वचन सुनकर और उन्हें आगे उपस्थित देखकर दंभ बड़ी भक्ति के साथ उनके चरणों में लोट पोट हो गया और बारंबार स्तुति करते हुए बोला दंभ ने कहा देवाधदेव कमल नयन आपको नमस्कार है रमानाथ मुझ पर कृपा कीजिए त्रिलोक त्रिलोकेश मुझे एक ऐसा वीरपुत्र दीजिए जो आपका भक्त तथा तो महान बल पराक्रम से संपन्न हो वह त्रिलोकी को जीत ले परंतु देवता उसे पराजित न कर सके शरद कुमार जी कहते हैं उन्हें दानवराज दंभ के जो कहने पर श्रीहरि ने उसे वह वर दे दिया और उस घोर तप से उसे निवृत्त करके स्वयं अंतर्ध्यान हो गए दानवेंद्र दंभ की तपस्या सिद्ध हो चुकी थी जिससे उसका मनोरथ पूर्ण हो गया था अतः वह भी श्रीहरि के चले जाने पर उस दिशा को नमस्कार करके अपने घर को लौट गया थोड़े ही समय के उपरांत उसकी भाग्यवती पत्नी गर्भवती हो गई वह अपने तेज से घर के भीतरी भाग को प्रकाशित करती हुई शोभा पाने लगी मु कृष्ण के पार्षदों का अग्रणी जो सुदामा नामक गोप था जिसे राधा जी ने श्राप दे दिया था वही उसके गर्भ में प्रविष्ट हुआ था तदनंतर समय आने पर साध्वी दम्भ पत्नी ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया तब पिता ने बहुत से मुनिश्वरों को बुलाकर उसका विधिपूर्वक कर्म आदि संस्कार संपन्न किया द्विजोत्तम उस पुत्र के उत्पन्न होने पर बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया फिर शुभ दिन आने पर पिता ने उस बालक का संखचूड़ ऐसा नामकरण किया वह अपने पिता के घर में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा वह अत्यंत तेजस्वी था अतः उसने बचपन में ही सारी विद्याएँ सीख ली वह नृत्य बाल क्रीड़ा करके अपने माता पिता का हर्ष बढ़ाने लगा और अपने समस्त कुटुंबियों का तो वह विशेष रूप से प्रेम भाजन हो गया तदनंतर जब शंखचूर्ण बड़ा हुआ तब वह जयगी शब्य उन्हीं के उपदेश से पुष्कर में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए भक्तिपूर्वक तपस्या करने लगा उस समय वह एकाग्रमन हो अपने इंद्रियों को काबू में करके गुरुपदेष्ट ब्रह्म विद्या का जाप करता रहा जो पुष्कर में तपस्या करते हुए दानवराज शंखचूर्ण को वर देने के लिए लोक गुरु एवं ऐश्वर्यशाली ब्रह्मा शीघ्र ही वहाँ पर और उस दानवेंद्र से बोले वर मांग ब्रह्मा जी को देखकर उसने अत्यंत नम्रता से उन्हें अभिवादन किया और फिर उत्तम वाणी से उनकी स्तुति की